या प्रापण हो गया था चलेगा लेट हो गया था लूट लकार याद है तो लूट लकार में क्या बनेगा बोलो सब या था लेट में क्या बने गया बोलो इधर आ सामने, सामने ज्यादा जा। हमको इधर उधर देखना नहीं पड़े सुन। ये हाँ सामने बड़ी, उधर बड़ी, सामने बड़ी, हम्म। hmm. लोट ला बोलो आगे गया नहीं विश्व है ना हाँ बोलो सब या, या, या, या, या, या, या, या, या तो लंगल का देवेंद्र जी राजने पास है को नहीं हाँ लंग लकार लंग लकार में लंग चलेगा ना या अप सप होगा किशोद हो से सप को क्या होता है आगे हाँ अधि प्रवृत्ति हो सपह सामान्य जगह क्या छोटे पास में अधिप्रवृति हो सपह से क्या होता है लुक होता है आ, या अत चलोपन से क्या रूप बनेगा अयात दिवचनी क्या बनेगा ताम कहा से आया हा ताम हो गया क्या बनेगा अया ताम झी को जूस बनने पर या अगरे क्या है हैं सूत्र लगे गया हा लंग साकटायन शेव आदमतात् परसो झेर जूस वंश से विकल्प से होगा आदंत से पर जी को जूस होता है जूस के जो की संज्ञा के सूत्र से चुट्टू औ के हल क्यों नहीं हाँ विभूत होने के बाद हो गया फिर भी पर निषेध हो जाता है उस उस्य, होने के बाद या अस क्या सूत्र क्या सूत्र पदांत है उससे पदार्थांत पदांत है ना नहीं उससे पदान तार क्या होता है उससे पद से हा पर रूप होता है अयु क्या बनेगा बोलो अयात अयाताम कृष्णमला अयात अयु हाँ अयात अयाता अयु अया त आयाम में साल गया? विसर्ग आयाम आया में साल सहा से आएगा या सुटी के सरकार कहाँ गया हाँ धातु या है बोलो अयात में में कितने रुपए प्रथम रूप नामु और से न हम्म झुअंत तो वहा अंत तो कार कहाँ जाएगा इतार नकार अयान पे अयात अयात चलेगा है दिरी है ना दिरी। दिरी लेंगे ना दिरीख। दिरीख। रेप है ना रेप रेप रेप नहीं नहीं से आशीष के सरकार को रेप रेपिंग बनता है विधि में रेप नहीं विधिरिंग नहीं क्या है विधि याकार विधि में यास के तकार यास के सकार कहाँ जाएगा नित्यान्द देवेंद्र बताओ लिंग सलोपन अंत से लगेगा बताओ विधि के लगता है या आश्र नियम लगता है विधि में लगता है हाँ सकार लोप हो जाए पूरा ला में क्या बनेगा या रूप यायात या आगे या या बहुचने क्या बनेगा या? या यू हो यायु यू हो यायु हो सकार नहीं हाँ यू हो आया उस कहाँ से हुआ किस दुछ? हाँ झेर जूस बोलो यायात यायातम याया, यायात, यायात, याया, लिंग या क्या सरकार का लोग होगा हाँ बोलो बोलो सब यात असलिंग हो गया लुंग लोकार में पहले सुतरा मत सक या आकार अंतर से शौक होगा और स्विच को ईट होगा और या को ईट करना शौक अयासीति अयासी का सकार लोप के सूत्र से होगा क्या रूप बनेगा अयासीति स कहा से आया असित में सम क्या तम सख अया सक कहाँ होगा मालूम है एक चरण होगा और सब में हाँ बोलो अयासित का श्रवण कितने स्थान होता है नहीं होता? सात स्थान में में में होता है। नहीं, स्थानीय का श्रवण कितने स्थान है सात और कहा नहीं होता है, है।, है। दो स्थान नहीं होता है शख का श्रवण कितने स्थान में होता है कितने स्थान में बोलो फिर रुप अया शीत हाँ लिंग लकार में क्या बनेगा पुस्तक क्या देखते हो क्या रूप बनेगा अया हाँ बहुत सरल है याद आ तो क्या क्या वा गतिगंधने हो ठीक इस प्रकार बनेगा वा गतिगंधने हो में क्या बनेगा वाती बोल सो हाँ बंद कर पुस्तक लिट लगा लिख कर देखा लीट पुस्तक बंद कर लिट लगा लिखो हूँ लिख लिया देवेंद्र जी लिख हैं ए? किसको दिखाया और एक रुपए ये भी कौश हाँ लुट में क्या माना बा एक एक रुपए लेख दो सब ला दिखाओ प्रथम वर्ष एक हो रूप सब नहीं प्रथम वर्ष बोचन क्या रूप लेख प्रथम वर्ष बहुत लूट से लूट लिट आगे प्रथम वर्ष बहुत चाहे पहले से लेखा नहीं लूट लिट लिखा लूट लिट नहीं अब तो वो दरवाजे में बैठा है उसका नोट बना कर लो प्रश्न बता वो दरवाजा बैठा प्रश्न बता मैं मेरे नोट भूल ला लुट लगा रोलो लिखा है कितने देख लिखा हाँ लो देखो देख देख कितने लिखा अपने कितने लिखा देख देखा है बहुत निक बच अच्छा लट से लिखा हाँ क्या हा, नहीं लिखा लिखा नहीं लिखने के लिख दाढ़ी वाला है ना अच्छा भा धातु के आगे भात धातु भात धातु का रु बोलो भाती लूट में लीट में, में। बा भाव बोलो बा भाव बाबा तुहभा तु। तु। हाँ बोलो जोर से बोलो लूट में भाता लीट में मध्यम पुरस् लिट में मध्यम पृष बोलो वास्यसी वाष्य था लोट बोलो भा अभात, प्रथम पुरुष क्या बना अभान, विदलिंग में भायात, लोंग में, में अभाषित शख होगा कि सूत्र से हाँ बोलो अभाषित स्नान शौचय आगे शहर का धातु आधे है सहस पुस्तक देखना जरूरत नहीं पुस्तक बंद रखो हाँ देखो कोई बात नहीं स्ना शौचय धातु आधे है सहस नियमित पाया निमित सब स्नान हो जाएगा स्नानती बने क्या बनिया? ये शौचय का अर्थ है स्नान करना स्नान्थ लिट ल कार में लेकर देखाओ <laughs> लिट। क्या जल्दी लिखो क्योंकि बोलो सब आगे स्नाता बनेगा स्नाती आगे क्या बनेगा लोट में स्नातु बोलो स्नातु स्नानी कौ किसने बोला स्नानी मी किसने बोला था ना हाँ क्या बोलना स्नानी लंगल का अस्नात स्नाता लंग सै का टाइम से गया इसमें लग गया क्या रूप बने गया अल बहुशन असनु असन बिदली में क्या बनेगा बोलो असली में हाँ ये लगे हैं सूत्र ये घूमास्था घूस कहे घूस कहे क्या मास्थादि में आएगा सूत्र लगे वान्य से संयोग आदि घूमास्थादि से भिन्न जो संयोग हो तो विकल्प से ए लिंग सूत्र है विकल्प से लग गया तो पहले बनेगा स्नेह याद ए तो हो जाएगा पहला रुपया ना क्या बनेगा स्नेह दूसरा बनेगा स्नेत स्ने तो बोलो स्नेह तो बनेगा हाँ लुंगलकार में अस्नासित आगे श्रापाके क्या बनेगा श्राति श्राति अगे श्रात शांति श्रांति में स के आगे है ना नहीं रहने पर नकारक हो जाएगा अटकुपा बेवाहत्व श्रांति श्राम में रहना आगे अटकु पाहन तो नहीं हुआ hmm? पदार्थ में होता है hmm? तो तो होता है हम्म कहाँ पदांत पदंत स्वरूप क्यों देखते हो? तो? सूत्र प्राप्त है नहीं बताओ सात ही शांति में स में रह के आगे आ है आगे न है आठ में आ जाएगा और सभी अट कु हो जाएगा किस त होगा अट कुन वे हो जाए ना हम्म कोई कारण है कि इसको मालूम है हुँ? लेकर दिखाओ किसी कारण मालूम है तो लेकर देखाओ दिखाओ मालूम है नहीं तो सूत्र लगेगा तो मालूम है तो बताओ नहीं तो ना तो होना चाहिए पुस्तक में मेरे पल तो हो सकता है अनुसार रहता है हाँ नोकाने के जब जाएंगे वहाँ एक सूत्र पद से जल से नकार के अनुसार होता है अनुसार होने के बाद अनुसार से ही होता है परसवन क्या होगा हैं हाँ। आज आप सुन लो तो पर परसवन नकार हो गया नकार होने के बाद फिर अणत्व होगा फिर नत्व होगा नहीं क्यों अनुसार से ही परसवन अटकव दृष्टि सिद्ध हो जाए भविष्य में बताया था भविष्य में जिस जिसव के बाद याण के बाद हाँ स्नानती ये कौन सा द्रा हो गया लेट में बोलो ससुरु शाश्र, श बोलो श्रातु श्रातम श्रातो उत्तम क्या बनेगा श्राणी नी अणी ऊत्व नहीं होगा क्यों नहीं होगा श्राणी इणत्व हो जाएगा श्राणी श्राव श्रामो लंगलकार अश्राथुर में श्रायात्र आसनी में श्रेयात श्रायात्र दो बनेगा लुंगलकार में असरा बोलो बनेगा क्या बनेगा बोलो द्राति द्रा लेटे में दद्रो दद्र लोट में द्राता लिटमे वैसे में द्रातु, में, द्रातु द्राता, द्राता, द्राता, द्राव, द्राव, द्राव, आना तो हो जाएगा लंग लकर अदरात में बोलो सोनी द्रयात असली में साब चने सा पे लेटे में क्या बनेगा पपसो पपसो लोट में साता शास्यती लोट बोलो सातु सात साही सात में शायात असली में शयात और क्या सोच लगा वान्य सदे लूंग लकर अफसासी बोलो रा लिट में रु रु रु राशे बन जगह रातू बोलो रानी न तो हो जाएगा रानी में दीर्घ रस राजा रानी जो रानी दीर्घ ये रानी आगे लंगल का रात बिजली में असली में रे यात दो बने गया क्या बनेगा रायात बनेगा अरे कहना से बोलो रायात ये बताओ दो क्यों नहीं हुआ अभी तो दो चलता है यहाँ एक ही हुआ सही में नहीं है क्या सूत्र लगता है सही बताओ तो क्या सूत्र होता है संयोग साँगोत, नहीं संयोग होता तो क्या सूतलता बोलो जोर से याद नहीं है ना हाँ क्या सूत्र होता वान्य संयुक्त आदे हाँ आ, आ, हो गया लुंग में अरात अरासी था बोलो अरासित हम्म लिंग में रस्यत ला अदा ने ऐसा बनिया लाती बनिया लूट में लीड में ललौ ललतु लरु नलिता तव तवतु दलौ ललौ ललौ ललिता लतिमा <laughs> लातला सेति बन गया लातु बोलो लोट लंग वेदले में असली में लुंग लगा सीत आगे दाप प्रकार की संज्ञा के सूत्र से हल दाती दात दाती लीट मे दू में रेट में लोट लोट दाँत लंगल दया तो दाया, दायास्टा, दायास्टा, दाया या दया तो क्यों दया तो नहीं बने गया संयोग आदि नहीं उनसे एर्ग नहीं लगे घोसंज्ञा नहीं हाँ घोसंज्ञा करने वाले सूत्रों क्या है दादा घोदाप दाप देव को छोड़ करके घू संज्ञा नहीं होने से ए नहीं लगा अरे लग आदि में दया तो, तो लुंग लग रहा बोलो लिंग में घोसंज्ञा किस सूत्र से हुई दाप था को नहीं हुई क्या सत्र घुसा करने वाले दादा दिया है नेता घ